ब्रह्म के अनेक रूप होते हैं लेकिन सब नाम और रूप उपाधि कृत ही होते हैं स्वतः नहीं फिर तो स्वतः कैसा है वो अशक्त स्पर्शम तथा रसम नित्यम गंध अवच्चित कठोपनिषद दो तीन पंद्रह मुक्तिगोपनिषद दो बहत्तर नृसिमुत्रता अपन मंत्र है इस प्रकार से को जगहों में अयावाय मंत्र स्वतः शब्द स्पर्श रूप रस गंध से रहित होने से वह अव्यय है अव्यय होने के नाते वह नित्य है ऐसा जो तत्व है उसे जानकर ही तीर्थ लोग मुक्ति को प्राप्त करते हैं ऐसा कठोप्रिश्द में शेष मंत्र है यदि शब्दादि स रूपाणी प्रतिषिध्य शब्दों के साथ समस्व से निषेध कर दिया गया है। दियापक्षिग काो येन धर्मेण यद्यद ये ब्रह्मणों विशेष निर्पण तदेव सतोचत पूर्वपक्षीय आगे चैतन्य पृथ्वी आदिना अतमसा प्रणता न भवदी तथा श्रोत्रादिना अंतृष धर्मो नवती ब्रम्हण रूपमी पूर्व पक्ष काफी लंबा है यानी जिस धर्म के द्वारा जिस वस्तु का प्रकाशन होता है ये नहीं धर्मेणा यद्य मैंने प्रकाश जिस धर्म के द्वारा जिस वस्तु का प्रकाशन होता है तदेव तस्वरूपम वही धर्म उसका उस वस्तु का स्वरूप समझनी चाहिए ब्रह्मो की इसलिए ब्रह्म का भी जिस विशेष के द्वारा जिन जिन विशेषों के द्वारा निरूपण किया जाए तदेव तद तद उस, उस ब्रह्म का रूपम क्या उस ब्रह्म का स्वरूप हो जाएगा इसीलिए यह मंत्र में ब्रह्मणो रूपम का है ब्रह्मणो रूपम शब्द है ना उस पर तो विचार चल रहा है ब्रह्मण रूपम अथवा चैतन्य रूप बनना चाहिए इसलिए कहते हैं चैतन्य जो चैतन्य है वह पृथ्वी आदि नाम अन्य सर्वेशा व्रतना धर्मो न भवति क्योंकि चैतन्य पृथ्वी आदियों का में से किसी एक का भी धर्म नहीं है मन पृथ्वी जल तेज वायु आकाश किसी का भी धर्म नहीं है इन सबका मिली भगत का धर्म मान लो सर्वेशम सबके मिली भगत का भी नहीं बन सकता जैसे चार क्या बोलता है केवल पृथ्वी का धर्म चैतन्य नहीं केवल जल का नहीं केवल तेज का भी नहीं किंतु तो ये चारों जब मिल जाते हैं तब तो उसमें प्रकट है, है जैसे पान, पान तो उसके पास ना? में जो डालते रंग रंग हरा रंग हैथ कसैया रंग है तीनों में मिलकर गए लाल रंग आ गया वैसे चारों तरफ मिल जाएंगे चेतन भट्ट हो जाएगा तो उसमें प्रकट इसलिए कह दिया विपणीता और इनके कार्यों का धर्म नहीं कर सकते विपरणतम ने पृथ्वी का कार्यकत् पृथ्वी के प्रत्येक का किसी का भी प्रत्येक में से किसी का भी अन्यतम से पृथ्वी अन्य धर्मों नवती पृथ्वी सर्वेशा धर्मो नृथिव्यादीना विपरीता भौतिक कार्यादीना धर्मो न चैतन किसका धर्म रहा गया मनुष्यो देवेश इंद्रिया बाह्य करण और अंत किसी का भी धर्म नहीं है इति अतउ उच्चते जो बोलो बोला था ना उसने अतउ उच्चते श्रुत ब्रह्मो रूपम चैतन्यूपम रूपम तो कर दिया चैतन्य प्रकाशम इसलिए प्रकाशते प्रकाशन कौन करता है चैतन्य प्रकाश करना इसलिए रुपये चैतन्यूपम तसे ब्रह्मण कहते हैं ये कैसा निर्णय ले लिया तुमने चैतन्य के द्वारा ही ब्रह्म का स्वरूप ज्ञान होता है कहते हैं तथा चूकम पूर्व पक्ष के पास कम नहीं है उपनिषद वो भी सब पढ़ा लिखा है ना वो बोल रहा है देखो वृद्धाण्य पहले विज्ञान ब्रह्म तीनों विज्ञान घन एव दो चार बारह सत्यम ज्ञानानंदम ब्रह्म तैत दो, दो ब्रह्म ऐत्र पांच तीन च्रह्मण रूपम निर्दिष्टम श्रुतिशो इस प्रकार से एक नहीं अनेकों श्रुतियों में ब्रह्म की चैतन्य रूपता को स्पष्ट कथन किया हुआ है इसलिए ब्रह्म का धर्म क्या है चैतन्य मानना चाहिए स्वरूप नहीं लेकिन ब्रह्म का धर्म जैसे पृथ्वी का धर्म क्या है गंध आदि है ठीक है शब्द ब्रह्म का धर्म नहीं है अशब्द अशब्देध कर दिया किंतु तो ब्रह्म का धर्म कौन सा है चैतन्य है उसी चैतन्य के द्वारा गंध के द्वारा पृथ्वी को ग्रहण कर लेते हो उसे चैतन्य के द्वारा ब्रह्म का प्रकाशन हो रहा है अत जिस धर्म के द्वारा जिसका प्रकाशन होता है वह उसका स्वभुता धर्म माना जाता है जैसे पृथ्वी का स्वभुता धर्म कौन है गंध तद्वत ब्रह्म स्वरूप होता धर्म कौन होगा चैतन्य धर्म धर्मी भाव मानना नहीं है वेदांत में वो धर्म धर्मी भाव से बोल रहा है, है पृथ्वी है का स्वरूप ग्रंथ कहने का मतलब क्या होता है उनके मत में धर्म धर्मी भाव गुण गुणी भाव क्या हम हा कर उसको वेदांत बिगड़ जाएगा वेदांत में चैतन्य और ब्रह्म का बीच गुण भाव है धर्म धर्मी भाव नहीं है इसलिए सिद्धांत कहते हैं नहीं हो सकता सत्यम जिन श्रुतियों को तुमने प्रस्तुत किया उन श्रुतियों के आधार पर लगता तो है वे सब जो है लेगा। है। तो ये अच। अच्छ प्रत्यु हुआ छांदसूत्र भी है व्याकरण में अर्षादिशादिभ्यो अच्छ अर्ष सित शब्दों में अच्छ प्रत्यय होता है मध्वर्त में सब जो ज्ञान है ज्ञानवान ब्रह्मा आनंद मन सुखवान ब्रह्मा इसलिए आत्मा का गुण मानो उन्होंने ज्ञान को सुख को सब चीजों को विज्ञान घन एव सत्यम ज्ञान अन्य सत्यवान ब्रह्मा ज्ञानवान ब्रह्मा अनंतवान ब्रह्मा ऐसा लेगा सब प्रज्ञान ब्रह्मा मैने प्रज्ञानवान ब्रह्म मथ्वर्थी मतवर्थ में मैने अधिकरण अर्थ में अच प्रत्यय कर देना किस सूत्र से सूत्र से ये पूर्वक्ष को समझना है तो न्याय सिद्धांत में जाना पड़ता है न्याय सिद्धांत मुक्ता में इन सबको उठा करके बोला है अर्शादी किया गया है इसलिए हमारा मत ठीक है ज्ञान उस ब्रह्म आत्मा का गुण है ऐसा सिद्ध करेगा तब तो हम कहेंगे अर्षाद प्रत्येक करके यह अधिगर अर्थ में आप नहीं कर सकते हो तो गया ्रम्णो रूप निर्दिष्ट श्रुति सत्यमे अर्धांगिका अर्धांगिकन्य स्वरूप चैतन्य जो है ब्रह्म का स्वरूप कार्य हो गुणगुणी भाव से नहीं धर्म धर्मधर्म भाव से नहीं पारमार्थिक ब्रह्मधरूपचन्य अर्धांगिक का वै चैतन्य अर्धांगिका है सब वही ब्रह्म स्वरूप क्योंकि तो चैतन्य के द्वारा ब्रह्म को हम ग्रहण कर, कर लेते हैं अनुभव कर लेते हैं सर्वत्र अदेव चैतन्य के जिसके द्वारा जिसको ग्रहण किया जाता है वह उसका उसके ने क्या कहा था धर्म कहा था तो इतना अंतर किया है उसने हम कहेंगे शब्द तो वही रखूंगा चैतन्यम ब्रह्मण स्वरूपम क्या कहेंगे पारमार्थिकम नुण गुणीव इसलिए भाषाकार न नहीं बोला न नहीं कह सत्यम होने का मतलब क्या अर्धांगिकार दास्यामी तावत तब कथन सत्यम इसका जब तक मेरा जवाब पूरा नहीं सुनोगे तब तक, तक तुम्हारा कथन बिल्कुल सही लगेगा जवाब सुनोगे तो पता चलेगा कहा आपकी गलती है तथा यद्यपे सारे श्रोतियां ऐसी कह रही निर्देश कर रही है तथा तथा उपाय द्वारा नहीं वज्ञान शब्द ये, ये जो निर्देश हो रहा है विज्ञान विज्ञान घने वा सत्यनंद ब्रह्म जो निर्देश आप देख रहे हो ये विज्ञान शब्दों के जो निर्देश है अंत देह इंद्रिय आदि उपाधियों के द्वारा इन शब्दों से हम देख संकेत कर रहे हैं अपेक्षा को लेकर कहा जा रहा है वो चैतन्य वाला ऐसा क्यों ये सारे जड़े इनमें चेतनता उसी से आई और उसी से अगर उस चेतन को उसी से ग्रहण कर रहे से उपलब्ध इसलिए कह रहे हैं कि ये जो चीज है तेह इंद्रिय उपाधि द्वारे विज्ञान आदि शब्द ही निर्देशित क्योंकि इन उपाधियों का अनुकरण करता है जैसे घटपट आदि का अनुकरण आकाश कर रहा है उसी प्रकार से जो है यहां शरीर इंद्रिय अंतकरण आदि उपाधियों का अनुकरण करता है चैतन्य आत्मा ब्रह्म आनंद तीसरी पंक्ति दे सत्यम एवं चैतन्यार्थि ब्रह्म रूपम श्रुति तात्पर्यम्यम यह बात बिल्कुल ठीक है चैतन्य जो है भारमार्थिक ब्रह्म का स्वरूप है गुणगुणी भाव धर्मधरी भाव नहीं लेना है यहाँ पर यही श्रुतिगत तात्पर्य गम्य है तथापि तो यदुक्तम ब्रह्म रूपम खतम द्वारे नहीं है तो कथ हो, होता, होता भी है वो रूपण ना अनेक भी रूप होता है रूप नहीं भी होता है पारमार्थिक दृष्टिया रूप होता है उपाधि दृष्टिया कथम नास्ती थी तदुपाधि द्वारे नई ब्रह्मण शब्द निर्देशन न सुध क्योंकि वास्तव ब्रह्म का कोई पारमार्थिक स्वरूप कथन करना भी उचित नहीं होता ब्रह्म ब्रमे उसका कोई पारमार्थिक स्वरूप है कोई और स्वरूप है ये भेद नहीं करना है ये तो लोक व्यवहार दृष्टिया कहा दिया जा रहा है समझाने के लिए वास्तव में तद उपाधि द्वारे नहीं व्रमण शब्द निरूपणाम उपाधियों के द्वारा शब्दों से ब्रम का हम निरूपण कर रहे हैं वास्तव में ब्रह्म का कोई रूप होता ही नहीं उसका स्वरूप चैतन्य कहना भी ठीक नहीं स्वरूप जो है सत्यम कहना भी ठीक नहीं ज्ञानम कहना भी ठीक नहीं ये भी सब वास्तव में शब्द ही होते हैं साक्षात लक्षण वाचक शब्द नहीं हो सकता लक्षण वाचक माने क्या हो जाएगा असान धर्म, तो लग्षन लग्षन धर्म धर्म मानना पड़ेगा लक्षण का लक्षण क्या है असाधारण धर्म लक्षण जो क्या होता है हमेशा लक्षता उचित भिन्न सती लक्ष्यताचितरव्यावृत सती लक्ष्यता उचित समत असाधारणत्व तारधर्म लक्षण से लक्षण ये अग्रह पढ़ा है नया बोधनी में समझाया हूँ मैं वहाँ निलक्षण न्यायोधा मुक्ता में लक्षतावच्छेदिन्न सती लक्षतावच्छेद केवृतक समीत ये असाधारण है तार संसार धर्म का नाम ही लक्षण होता है इन शब्दों के लक्षण वाचक मान लेंगे तो क्या हो जाएगा ब्रह्म के असाधारण धर्म परक हो जाएंगे तो ब्रह्म का पार्थिक रूप चैतन्य है लेकिन फिर भी तथापि तो इन शब्दों को भ्रांति नहीं कर लेना कहीं असाधारण धर्म पर लक्षण परक, परक। इसलिए हम कहते हैं यदुक्तम का नास्ती थी प्रश्न पूछा ब्रह्म को रूप नहीं है आपने क्यों कहा इसलिए कहा था क्योंकि जो कुछ भी कहा जा रहा है उपाधि के द्वारा शब्दों से उस ब्रह्म का निरूपण किया अंत करना व्यक्ति यदि व्यक्ति निमित्तम चैतन्य निर्देश क्योंकि अंत करनाधि अभिव्यक्ति पहले हुई तृष्टवा तदेव तस अनुप्रावश्य पहले क्या किया उसने आकाश आदि पैदा करते हुए शरीर को पैदा कर लिया अंत को पैदा कर दिया उसके बाद उसे प्रवेश कर दिया है तो अंत आदि अभिव्यक्ति उपलब्ध ही यद उपाधि अभिव्यक्ति निमित्त जो उपाधियों के अभिव्यक्ति का निमित्त कौन है वो चैतन्य है तद ब्रह्म वो ब्रह्म ऐसा उपाधि के माध्यम से उस चेतन में जो अधिकारी है वो कैसा है अधिकारी सृष्टि दृष्टिवाद की अधिकारी है उसको सृष्टि में आस्था है अभी उसको जगत है जगत है तो मेरे जगत उपाधि को लेकर उसको समझाना पड़ेगा तभी तो जगत जो उपाधि है तुम्हारे तो शरीर अंत करण इंद्रिया ये जो उपाधि जिससे अभिव्यक्त हो रहे हैं जिससे किससे अभिव्यक्त हो रहा है चैतन्य वही भ्रम है समझा जैसे भाषा श्रमिधम ये बात जिसकी चैतन्यता से ये सब भाषित हो रहे हैं अर्थात ये सारी उपाधियां अभिव्यक्त हो रहे हैं आप इनका व्यवहार कर रहे हो जिसके आधार पर उस चैतन्य का नाम ब्रह्म है ये उपाधि के द्वारा हम उस ब्रह्म को समझाने के लिए ब्रह्म का रूप चैतन्य कह देते हैं इन वास्तव में ब्रह्म का कोई आसान धर्म रूपालक्षण या स्वरूप तथा कोई धर्म नाम से हम चैतन्य को भी नहीं मानते हैं उपाधि उपहित संबद्ध चैतन्य से तो असंग उपाधि प्रश्न उठता है उपाधि से उपहित उपाध से संबद्ध ही हो जाता है से घट से उपहित जो आकाश है उसको घटाकाश करता नहीं तो कुछ न कुछ वहां संबंध दिखाई दे रहा है वैसे फिर तुम्हारे ब्रह्म जो है असंग ब्रह्म उसके साथ कैसे होगा तब हैं चुचा क्योंकि उसके अनुकरण हो करके आप अनुभव होता है इसे आप क्या कहते हो अरे भाई ये अंगुली में अब चैतन्य नहीं रह गया क्या ब्रह्म ये अंगुली से हट गया जो सर्वे आपको ब्रह्म एक देश में ही रह गया ऐसे बोल रहे फिर तो आप उपाधि के तरफ व्यवहार करेगी नहीं आप अनुकरण कर रहे इस अंगुली में जड़ता आ गई जड़ता की आ चैतन्य चला गया चैतन्य चलाम खाली हो गया तो यहां मतलब से इतना जैसे भ्रम नहीं है अरे सर्व्यापक भ्रम का हाल खराब कर दिया तो उपाधि के द्वारा जो व्यवहार हो रहा है चैतन्य भ्रम का स्वरूप कथन जब कथन कर रहे हैं वो अनुकरण करने मात्र से तद अनुकारित देहादि वृद्धि देहादि संकोच देहादिद देहादिनाशी वो व्यवहार हो गया चैतन इसमें से चला गया अरे आदमी मर गया तो चैतन्य चला गया कहते कि नहीं कहते कि शक्ति चली गई तो यह शिव शव हो गया, हो गया। अब तक तो शिव था कल्याणकारी था मंगलकारी था ना आदमी को छोने से खराब नहीं है ना चिंता आदमी को छोने से अमंगल नहीं होता को तो, उसी के मरा शरीर को छूंगे तो अमंगल मान लिया क्यों पहले शिव था अब अशिव क्यों हो गया केवल से चैतन्य तो शक्ति निकल गई ये जर क्यों हो रहा है पहले देहादि उपाधियों का अनुकरण करके जो व्यक्ति चैतन्य को ग्रहण कर रहा है उसके दृष्टि से कहा जाता है इसे चैतन्य चला गया नहीं तो सर्व व्यापक चेतन कैसे चला जाएगा कहीं व्यवहार नहीं हो सकती ना इसलिए दृष्टिवाद में रहने वाला एकदम निचला कोटि का अधिकारी को समझाने के लिए व्यवहार है ये सब मनुष्यों में चैतन्य है देवताओं में चैतन्य है इसलिए कह रहे हैं अब आचार्य तुम वैसा ग्रहण कर रहे हो तुमने थोड़ा ही जाना ब्रह्म को क्यों मैं जिस ब्रह्म का खत्म करने जा रहा हूं वो न सृष्टि दृष्टिवाद का है न दृष्टि सृष्टिवाद का है अजातवादातवाद की दृष्टि से कहा जा रहा है और आजादवाद के दृष्टिकोण में जिससे कुछ अभी पैदा ही नहीं हुआ है उसको ग्रहण करने के लिए तुमको जिस स्थिति में तुम हो उसके आधार पर कह दिया इन चीजों को ही इनको जो अभिव्यक्त कर रहा है यद है ना? जिसके द्वारा वाक का अभिव्यक्ति हो रही है उसको तुम ब्रह्म कर ये उपाधियों को अनुकरण करके जो मैं कह रहा हूं इसे तुम गलती से है ग्रहण करना सौपाधिक भ्रम को यदि ग्रहण करते हो तो फिर आप अभ्र धरमे वे हो जाएगा सविता जले कंप सविता कंप, जले कंप, सविता कंप अरे प्रतिबिंबात्मक सविता कंपन हो रहा है का सविता थोड़े कंपन करेगा जल का कंपन से सूर्य दिख रहा है सूर्य कौन सूर्य कंप रहा है प्रतिबिंबात्मक सूर्य उससे आप कहोगे क्या भी सूर्य भी है? है। नहीं, तो तो समझना विद्यमाने दैव और अगर भेदन कर दो तो सूर्य का ही भेदन हो गया जैसे दिखेगा मिथ्या झूठे ही जल के धर्म भागी हो जाता है वह सूर्य सवित तो हो जलम उपाधि है ऐसी क्या कहते हैं उस सविता का जल क्या है उपाधि है न तो संबंधा योगा संयोग संबंध मात्र से व्यवहार भी नहीं हो सकता वास्तव में क्योंकि दूर में शुक्र कुछ सूर्य आदि न कंपन आदि संभव है ना भेदन संभव है ना कुछ भी संभव है तद ठ ठी प्रकार देहे वृद्धि संकोच छेदाशु दाहिशु चैतन्य से मिथ्या चैतन्य के अंदर व्यवहार कर लेते हैं वह चैतन्य भी वृद्धि को प्राप्त कर गया मोटा तकड़ा हो गया ऐसा बोलते हैं आदमी अरे चैतन्य मोटा हो गया क्या बीमार पतला हो चैतन्य पतला हो गया वृद्धि, संकोच आदि छेद भेद वगैरह सारा नाश जल के नष्ट होना सब चीजों को चैतन्यूत होने से चेतन व्यवहार हो गया इसीलिए उस चेतन को हम क्या कहते हैं ये देहादि क्या है उत्पादित इन देहादियों को उपाधि करके हम कहते हैं नो नया निरूप्रतम तरित अनुभव तब रूपेण भी उस ब्रह्म को निरूपण नहीं किया जाता है फिर उस ब्रह्म का कैसे होगा जसोतस्तो अविज्ञातं इसी तृतीय खंड में आएगा दूसरा और तीसरे मंत्र में आने वाला है तीसरे खंड का इसलिए कहते हैं कि भाई वहां आकर के गौर स्पष्ट कर देंगे उपसंहार में कि कैसा होता है इसका अनुभव भविष्य सिद्धांत है पूर्वेण संबंध हम कहेंगे यदस्य ब्रह्मणो संबंधा ब्रमणो रूपम जो वह यह इस ब्रह्म का रूप है वह सोपाधिक रूप को लेकर तुम तो मनुष्य और देवादियों में ग्रहण कर रहे हो तो दब्रमेवा, ऐसे न केवल परिचि उत्तर के करेंगे साफ साफ केवल अध्यात्मोपाध्य से परिचिन्न इस ब्रह्म का रूप को तुमने ग्रहण किया है इसलिए तम अल्पम वेथा इतना ही नहीं यद्य बल्कि और भी आदि तदपि नूनम हैं इसे मैं मानता हूँ केवल तुमने जो अध्यात्म अपने शरीर आदि अपने मित्रादियों के शरीरों में जो चेतन को लेकर के ब्रह्म को रूप तुम ग्रहण कर रहे हो उतना ग्रहण कर अल्पत बात की बात नहीं कह रहा हूं बल्कि मेरा मानना यह है कि तुम जो देवतादियों में भी तक किसी भी उपाधि में तुम चैतन्य को ग्रहण कर रहे हो तो वह चैतन्य को ब्रह्म के रूप में जो ग्रहण करता है तो वह भी अल्पीय निश्चित रूप ब्रह्मांड अंतर्गत तो किसी भी उपाधि के अंतर किसी भी प्रकार जब चैतन्य को ग्रहण कर रहे हो और उस चैतन्य ब्रह्म का स्वरूप करके ग्रहण करते हो तो भी वो अल्पमे सारा जगत को तुम ब्रह्म दृष्टिया देखोगे सारा जगत में विद्यमान चैतन्य को तुम देख रहे हो तो भी अल्पमे जब तक जगत रहित चैतन्य को नहीं कर सकते हो तब तक अल्पमे वजातवाद जगत पैदा ही नहीं हुआ है केवल चैतन्य ग्रहण इसे बार बार कहता हूँ टीवी का स्थान देता हूँ मैं आप लोगों को चित्र चल रहा है आवाज आ रही है गाना हो रहा है नाच हो रहा है क्या भी हो रहा है वहां पर कुछ भी हो रहा है लेकिन आपको अवस्था असली ब्रह्म ज्ञान का अवस्था अजातवाद्यालम के कार है ना कि आपने जो जाना उस ब्रह्म के स्वरूप का किंचित स्वरूप को ही जाना उसका पूर्ण स्वरूप को नहीं जाना ये कहने का इष्ट है को जान जाना तो भी। नहीं, नहीं चार विकल्प दिया पहले इसलिए चार विकल्प दिए आप दो कर रहे हैं कोई विपरीत ग्रहण कर सकता है बिल्कुल नहीं ग्रहण कर सकते दो तो पक्ष आप मान ही रहे हैं पूरा ग्रहण करते पक्ष आप मान रहे बीच का दो पक्ष आप नहीं मान रहे हैं बीच के दो पक्ष वालों में से इसे कहते हैं यद्यादिच देश परिन्नवाद न निवर्त है और भी अर्थ है वो या नहीं ले रहे धारम तो होता है माने यत्र दहर दहधातु भस्मीकरण अरमणे भेद येदस्मीकरण विनाश ये तर भयम बहुत दस अर अर्थात यदि आप भेद को देखोगे तो इसका फल क्या मिलेगा विनाश होगा मोक्ष नहीं हो सकता और जितने भी औपाधि तुम ग्रहण कर रहे हो तो भेद में भ्रम को ग्रहण कर रहे हो तो निश्चित तुम्हारा विनाश होगा इसे यह ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है सुवेदक कहना इसे ठीक नहीं है आचार्य मानते हैं इति मन्ये अहम इस आगे कहा जो कुछ भी है, जो दैवे। दो कह दिया, इसी प्रकार सब सब ले लो अधित अधिवेद सारे चीजों को ले सकते तदपिच देवेश उपाधि परिच्छि वह भी देवादी उपाधियों में परिचिन्न रूपेण तुमने प्राण को ग्रहण किया है अतएव दहरत्ता न निवर्तते के नाते वह निवृत्त हो नहीं सकता है यो विध्वस्त सर्वोपाधि विशेष नो तो विधि विशेष शांत अनंतमेक अद्वैत भूमाग नित्य ब्रह्मा इति नाय कभी कविवेध्य नहीं हो सकता है, ये सकता है। जो सर्वोपाधि कोई उपाधि नहीं है वहां उपाधि रहित है शुद्ध केवल टीवी स्क्रीन जैसा स्क्रीन है ब्रह्म जिसमें जगत का कल्पना के मूलभूत संकल्प रूपी स्पंद भी नहीं हुआ है स्वकामय तो हुआ नहीं। वो तो आपको समझाने के लिए है जो जगत को देख रहा है उसको समझाने के लिए जगत कहा जाया तो कह दिया वो स्वकामय तो जाया मैं इत्याद्यादि प्रक्रिया वाकई में न काम न हुई न पैदा हुआ, न तो, तो प्रवेश वो जो है न न इति प्रायः। वो सुयेद्यो ये तो ये ऐसा है अथ नूर करते मन्ये। मैं मानता हूं इस समय में भी तुमको जो है अभी मन करना जरूरी है अध्यापी ब्रह्म इसलिए इस समय में भी मेरा यह निश्चय है आचार्य कर शिष्य को तुम्हारे द्वारा इसका निश्चित और विचार करना पड़ेगा अच्छी तरह से श्रवण तो हो गया यथाश्रुत सम्यक शत प्रतिशत पूर्ण अर्थ ग्रहण भले कर लिए हो लेकिन तो मनन करना बाकी है नित्या करना बाकी है इसको ढंग से करके आना तब तो पता ना तुमने मेरे उदेश क्या समझा है पुराने जमाने में यही होता था।, था ना बत्तीस साल तक इंद्र को का कर भेज जाओ ठीक है जाओ जाते तो बोल दे अभी तुमको पूरा ग्रहण नहीं हुआ है सुने ना सुना प्रश्न बाद में सुन लिया होगा जैसा भी हो लेकिन उसको अनुभव हुआ वापस लौटा हिन्मायन जी बोलते थे इस सवा से प्रतिशत पढ़ाने के बाद फिर गए अगला ही दिन चले गए कहना प्रतिशत लेकर गए पढ़ने के लिए तब को महाराज जी कहे कि चुपचाप से थे काफी देर तक महाराज जी जाओ शुरू नहीं किया जाओ बोलते तो चला गया अगला दिन फिर आए चुप रहे अब अभी हिम्मत नहीं शुरू करो बोलने के लिए तब से महाराज जी ने कहा पढ़ा अठारह मंत्र को कम से कम दिन तो स्मरण लगाओ तुरंदा के अगला प्रशासद को फिर अट्ठारह दिन इतिहासन करो इन अठारह मंत्र के अर्थों को परिपक्व तब पर अंदर बिठाओ तब आना क्या हो परंपरा ऐसी जमाना थी आज से पचास साल पहले कांग्रेस को पुराना नहीं पचास में साठ साठ हो गया साठ साल बाद। और आजकल है एकदम गंगा धारावत चल रहा हैं है? जल्दी समझ ले रहे सुनते ही साथ साथ मंडित ध्यान भी हो जाता है इतने उत्कृष्ट निकारी है ना इसलिए कहते हैं यदै मधनु तस्मात अध्यापी मन्ये, आजे मैं कि वेते तब ब्रह्मी एवं आचार्योक्त शिष्य ऐसा आचार्य के तरह कहे जाने पर शिष्य क्या किया एकांते उपविष्ट समाहिता सन्न एकांत बैठ गया एक सारे इंद्रियों को सम्यक प्रकारेण अंतकरण में सम्य प्रकार करता हुआ आधान कर दिया उसने इंद्रियों को ऐसा समय चित्ता आचरण आगम अर्थ तो विचार्य तर्कत निर्धार्य स्वान्वे तीनों तीनों बात आगे आगे तो आचार्य के द्वारा कहा हुआ आगम के अर्थ को विचार किया और युक्तियों से उसको रगड़ा चित्र से कसा तरकता निर्धार्य और स्वानुभव और स्वानुभव भी किया अपने से आचार्य सकाशम उपगम्य फिर आचार्य के पास में आकर के वो आज क्या कहा मन हम अथ इधानीम ब्रह्म इति उसने कहा मैं इस समय मान रहा हूं कि भाई ये जो ब्रह्म है ज्ञात है ये कैसा है नहीं बोलना विज्ञातम ब्रह्म अब गुरु पूछेगा फिर आचार्य कतम विज्ञात तुमने कैसे जाना है इसका स्वरूप बताओ कौन से विशेषण से जाना कि उपलक्षण से जाना है उपाय से उपहित तो कर जाना है उपलक्षण से उपलक्षित करके जाना है कि विशेषण से करके जाना है, कैसे तुमने जाना है इसको? यह सर्वोपाधेषण से रहित विशुद्ध, सर्व को तुमने अनुभव कर रहा कहता है ना हम मन स्वेदेदी वेदे तिवेदेद तद्वेद नो ने तिवेद ना हम मन ने सुे कर दिया मैं किसी विशेषण से उपाधि से ये से विशिष्ट उपहित उपलक्षित करके मैंने उस ब्रह्म को नहीं जाना है सुष्टे भी तीनों में आता तीन तरीके से जाने का नाम सुवेदा विशेषणों से विशिष्ट करके जानना उपाधियों से उपहित होकर के जानना या उपलक्षणों से उपलक्षित करके जानना ये किसी का नाम सुवेद होता है मैं वैसे इस ब्रह्म को नहीं जाना हूं सविशेषण में नहीं है सोपाधिक भी नहीं है फिर कैसे जाना? कुछ जाना ही नहीं ऐसे दिखा है मैं नहीं जानता हूं ऐसा नहीं अर्थात अवश्य ही जानता हूं नहीं दया दाढ़ा सूचना वेद और करती है और जानता भी हो, नहीं भी जानता। बड़ा विचित्र बात कह दिया जानता भी हो नहीं भी जानता स्वरूपा जानता हूं स्वस्वरूप अभिन्न होने की नाते लेकिन स्वपाधि रूप में पूछोगे क्या उपाधि को लेकर नहीं, नहीं नहीं नहीं वो भी नहीं वो इस तरह से नहीं जानता का वेदा कहते नवेदा छास्कर कहेंगे नवेदा यह सबसे बड़ा उद्घोष है नो ने वाक्य महावाक्य जैसे वाक्य जो आदम्य कहा था अन्य देवीता अथो अविजिता तधि उसी को दूसरे शब्द बोल रहा है नो नवेदे तिवेद तद्वेद तद्वेद मध्ये यो हमने मेरे द्वारा कहा वाक्य क्या है इस वाक्य का अर्थ को जो कि आगम के अनुवाद रूपा है आगम क्या था अन्य देवते अतो उस आगम का अनुवाद रूपा मेरे इस वाक्य को जो जानता है वही उस तो ब्रम को यो है ना एक साहब पुलिंग धार कर लेंगे यो मध्ये, यो तत वेद पहला वाला शब्द क्या लेना मद वाक्यर्थम मेरे द्वारा कहो वाक्य कौन सा यो न न, न वेदेति वेद इस वाक्यार्थ को यो वेद स अध्यार करो मंत्र में नहीं है सहा सह तत् उस ब्रम को दूसरा वाला शब्द क्या लेना ब्रह्म को वेद को जानता है अरे तुम्हारा वी कौन सा वाक्य है तो दोहरा दिया उसी को नीति वेद भाषा कथम श्र ना मन्य सुवेदेती नहम मन्य सुवेद्री वाक्य भाषा अनुसार या अहम नहीं है न अह मन्य सुवेदेती ऐसा है अहम नहीं वाक्य भाषाकार ने क्या लिया है वाक्यभाषाषाकार ने अहम नहीं लेकर के ना अह अह का मतलब होता है ए वर्तमें ऐसा वा करने वाली भाषा थीव मन है ना उसी से अहम तो ग्रहण हो जाएगा अहम करने की जरूरत क्या हमेशा उत्तम है ना जब मन ने कह दिया अहम कहने कोई जरूरत है ही नहीं कहा स्पष्ट सूत्रों में क्या मध्यमा स्तम ने कथन का प्रयुज्य माने अप्रयुज माने इसी उत्तम प्रश्न में भी है। में उत्तम कह दे तो अहम तो मिल जाएगा उसको भी क्यों कहेगी वे वेदी इसे न करके मन्य के साथ अहम नहीं है के कहेंगे अहारे लोहे अह एवं मने अहम मन्य मन्य के साथ ध्यान हो जा मानता हूं कि मैं सुष्टु वेद नहीं जानता ऐसा व्यक्त लिए एक दूसरा पक्ष है अब इस विशेष भाषा पर देखेंगे